श्री श्री शंकर दक्षिणा श्रीशंकर श्रीदक्षिणामूर्ति एव सकल जगदिष्ठान विश्व दर्पण दृश्यमन नगरी पशन आत्मया बहिर्ोद्भूत यथा निद्रयाकुते प्रबोधसम स्वात्मा दस्म श्रीगुरमूर्त नीदक्षिणाम अन्वय यहाँ दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम् दृश्यमनगरी विश्व यथा निद्रया तथा आत्मनि बहिरीव इव पश्यन् आत्मनिस्थितया महरीव उद्भूत पश्य पश्यबोधसम अद्वयंस्त्म साक्षात्कुते तस्में श्री गुरुमूर्त दक्षिणामूर्त नमः इति अन्वयाथ यह जो दर्पण दृश्यमान दृश्यमानगरी तुल्य दर्पण में दिखाई देने वाली नगरी के समान निजातर्गत अपने भीतर स्वरूप में स्थित विश्व विविध रूप में भासमान जगत को यथा निद्रया जैसे निद्रा दोष के कारण अपने भीतर को स्वाप्निक जगत को बाहर उत्पन्न हुआ सा देखता है तथा वैसे ही आत्मने स्थितया मायाया आत्मा में स्थित माया के कारण बही उद्भूतम इव अपने से बाहर उत्पन्न हुआ सा पश्यन पश्य देखता है प्रबोध समय जागृत अवस्था में या आत्मज्ञान की अवस्था में अद्वयम् स्वात्मान एव अपने अद्वय स्वरूप में ही सारे विश्व को विलय करके साक्षात्ते प्रत्यक्ष करते हैं उन श्री गुरुमूर्ति को कोदम नमः यह आत्मसमर्पण रूप नमस्कार है तात्पर्याथ यह सारा विश्व निजांतर्गत है अपने सच्चिदानंद स्वरूप में कल्पित है कैसे कल्पित है जैसे निश्चिद्रम दर्पण में कोई नगरी प्रतिबिंबित रूप में दिखाई देती है पर दर्पण में नगरी का वास्तविक रूप में अस्तित्व नहीं है इस विषय में विस्तृत व्याख्यान में देखें यह सारा जगत चित दर्पण में कैसे है इसमें भी श्री भारती तीर्थ जी ने कहा है निश्चिद्रे दर्पणे भाती वस्तु गर्भम बृहद जगत सचिव सुखे तथा नाना जगत गर्भ नि प्रतिबिंब के लिए जल दर्पण को बिंब की अपेक्षा होती है पर चित दर्पण को बिंब की अपेक्षा नहीं होती है नष्ट वस्तु मृत व्यक्ति की स्मृति में बनी वस्तु बिना व्यक्ति के भी यानी बिना बिंब के भी चित्त में प्रतिबिंबित प्रतिबिंब आ जाता है ऐसे ही जगत रूप बिंब के वास्तविक न होने पर भी चित्र रूप दर्पण में प्रतिबिंब हो जाता है वेदांत की दृष्टि से तो चैतन्य में जगत अनिर्वचनीय ही है न सत है न असत है और न सत सत्य है आत्मा में माया भी अनिर्वचनीय है उसका कार्य जगत भी अनिर्वचनीय है वह माया ही स्वरूप में कल्पित जगत को बाहर दिखाती है उसी के प्रभाव से निजांतर्गत जगत बाहर उत्पन्न हुआ सा दिखता है एक प्रत्यक अधिष्ठान सत्ता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है केवल वही सत्य है वही दक्षिणामूर्ति है गुरुमूर्ति है वही परम चैतन्य ईश्वर है और जीव भी है ईश्वर गुरुरात्ती मूर्ति विभागि व्योम व्याप्तहाय दक्षिणाए नम पर माया सहकारेण सकल जगत उत्पत्तिण बीजशातरीवांकुर जगद पुनः मतदेश चित्रीकृत मीवृजिभदि महायोगी वजस्वेक्ष तस्म श्रीगुरमूर्त न मेदक्षिणाममूर्त अन्वय इदम जगत् अन्तः एव निर्विकल्पम् पुनः बीज से अंत अंकुर इव निर्विकल आसक्षया मायाकलकाचित्रचिकृत मी माया, माया इव महायोगी भयति तस्मै इत्यादि इदी पूर्ववत्वयाथ इदम यह दृश्यमान जगत जगत संसार प्राक उत्पत्ति से पहले बीजस्य बीज के अंदर अंकुर इव अंकुर के समान निर्विकल्प जाति गुण एवं क्रियादि विकल्पों से रहित था केवल सन्मात्र था यानी कारण के रूप में ही था पुनः पीछे सृष्टि के प्रारंभ काल में यह जो दक्षिणामूर्ति रूप परमात्मा माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृतम जगत अपनी माया शक्ति से देश एवं काल को कल्पित करते हैं उन देश एवं काल की कलना संबंध से चित्र विचित्र रूप में विभक्त हुए इस जगत को मायावी इव एक जादूगर की तरह अथवा महायोगी इव महायोगी के समान परमात्मा आज भी विजिम्भयती प्रकट करते हैं तात्पर्याथ यह जगत उत्पत्ति के पूर्व बीज में अंकुर की भांति विशेषताओं रहित विशेषताओं से रहित केवल कारणात्मना सत जब सृष्टि के आरंभ का समय आया तब परमात्मा की अनिर्वचनीय शक्ति माया ने देश एवं काल की रचना की इन दोनों के संबंध से ही इस परिदृश्यमान जगत को परमात्मा ने एक बड़े जादूगर या महायोगी की भांति बना दिया है उसे हमारा यह नमन है माया के सहयोग से परमात्मा ही जगत का कारण है यह बात इस द्वितीय श्लोक में कही गई है वित्तेरेव सर्वविध संस्कृति भय भयनाशक यफुनम सदात्मक सत्कल भाषते साक्षा तत्व वेदवत साबोधयताव न पुनरा जगतिर्भवां निधौ तस्म श्रीगुरमूर्त नीदक्षिणाम अन्वय ये सदात्मक स्मरण असत्क भाषते इति वेदवचता साक्षा भोजयति करणाद् पुनः आवृत्ति न भवेत् भेद तस्में श्रीगुमूर्त नमः नम यस्य एव जिन चिस्व आत्मा सदात्मक स्फूरण सस्व स्फुरण स्फुन ज्ञान सर्वानुस्यूत होकर असत्कलपार्थक असतुल्य वस्तुओं यानी अनिर्वचनीय पदार्थों को भासते भाषित कर रहा है मिथ्या पदार्थों में भी जिसकी सत्ता स्फूर्ति है यह जो दक्षिणामूर्ति शिवगुरु आश्रितान अपने आश्रित शरणागत शिष्यों को तत्त्वमति इति वेदवचसा तत्वमसी ऐसे वेद की से साक्षात् बोध्यति सीधे अभेद बोध कराते हैं यद साक्षात्ना जिस आत्मस्वरूप के साक्षात्कार करने से भवाम भोन निधो भवसागर भो में पुनः फिर आवृत्ति न भवेद आना नहीं होता है उनसे गुरु गुरुमूर्ति को मेरा यह नमन है सर्वात्मना समर्पण है तात्पर्या जिस सच्ची स्वरूप परमात्मा की सत्ता एवं स्फूर्ति से कल्प मिथ्या अनिर्वचनीय सारा जगत सत सा हो रहा है जो स्वयं दक्षिणा मूर्ति रूप धारण करके शरण में आए शनकादिकों को तत्व मसी आदि महावाक्यों से बोध करा रहे हैं और जिनके साक्षात्कार करने से पुनरावृत्ति नहीं होती है उन अधिष्ठान स्वरूप श्री गुरुमूर्ति भगवान को मेरा यह अभिवादन नमन है आत्मसत्ता भ्या जगत सत्ताश नाद्रघटोदर स्थित महादीप प्रभास्वरम ज्ञानम ये चुरादिक बहिस्पंदते जामीत तनेतमेवत तस जगह तस्में श्री गुरमूर्त नमेदी दक्षिणा नाना छिद्रघटो घटो स्थित महादीपक प्रभावत भास्वर अनेक छेद वाले घट के मध्य भीतर स्थित बहुत बड़े दीपक की प्रभा के समान प्रकाश स्वरूप प्रकाशस्वरूप ज्ञानम तु जिस चिस्वरूप आत्मा का ही ज्ञान करण द्वारा चक्षु आदि इंद्रियों के द्वार से बहि बारह स्पंदे स्पंदते जाता है जाना मैं जानता हूँ इस भाति तमेवतम उस आत्मज्योति के अनु पीछे बाद ही एक जगत यह समस्त जगत भाति भाषित होता है स्वतः नहीं उन दक्षिणा मूर्तिरूप गुरुमूर्ति को मेरा नमन है नोट इस श्लोक से अब अन्वय एवं अन्वयाथ एक साथ लिखा जा रहा है तात्पर्याथ इस जगत में स्वतः न तो सत्ता है और न स्पूर्ण ज्ञान है ये दोनों आत्मा के ही हैं सत्ता एवं प्रकाश कहने के लिए दो हैं वस्तुता एक ही है आत्मा का प्रकाश बाहर कैसे हो जाता है तो जैसे अनेक छिद्र वाले घट के मध्य में स्थित दीप की प्रभा बाहर जाती है वैसे ही अनेक छिद्र रूप गोलकों में रहने वाली इंद्रियों के द्वारा मन एवं तत् अवच्छिन्न आत्म प्रकाश भी विषय देश में जाकर विषयों को प्रकाशित करता है इसलिए जाना भी मैं जान रहा हूँ ऐसा भान होता है पहले आत्मा का भान होता है पीछे सारे विषय जगत का भान होता है सारे जगत में जिसकी सत्ताएं स्फुर है उस दक्षिणामूर्ति गुरुमूर्ति को यह अभिवादन है इसीलिए कहा है अहम इत्यम अनुसंधाता जानामिति न चेत कस्य कस्यो वकाशेत जगतच सै सुषुप्तवत श्री गुरु देव, सर्व विद्या विध विधा मोहन वृत्ति च णमपींद्रियाण्यपिचरा बुद्धि चून्यम विदो शत्रीबाबोपमह भ्रांता मया शक्तिलासकल महाव्यामोहसारिणे तस्म श्रीगुरम नमीदी दक्षिणा वादिनः भिषम भ्रांता ये अनेक मदवादी बहुत ही भ्रांत हैं ये आत्मा के विषम में बहुत भ्रम में पड़े हुए हैं तभी तो कोई देहम शरीर को ही आत्मा विदुह जानते हैं कुछ लोग प्राणम प्राण को ही आत्मा बताते हैं कुछ दार्शनिक मन एवं इंद्रदि अपनी इंद्रियों को भी आत्मा मानते हैं कुछ बौद्ध आदि चलाम बुद्धि शून्यम च विदोह क्षणिक विज्ञान एवं शून्य को ही आत्मा मानते हैं इस तरह ये स्त्री बालांध जड़ोपमाह स्त्री बालक अंधे तथा मूर्ख के समान है देह आदि को ही अहम इति मैं करके जानते हैं ऐसा क्यों होता है इस पर कहते हैं माया सप्त विलास कल्पित महाव्यामोह संहारिड़े परमात्मा की एक अनिर्वचनीय माया शक्ति है उसके विलास से ही देह आदि में आत्मबुद्धि रूप जो यह महाव्यामोह है वह उत्पन्न हो गया कल्पित हो गया इस व्याम इस महाव्यामोह का संहार करने वाले तस्मय श्री गुरुवे न गुरुवे नम उन श्री दक्षिणामूर्ति गुरुमूर्ति कोदम नम यह नमस्कार है तात्पर्य कुछ चर्वाक देह प्राण एवं इंद्रियों को ही आत्मा मानते हैं कुछ बौद्ध क्षणिक विज्ञान को माध्यमिक शून्य को ही आत्मा मानते हैं इसी तरह अन्य दार्शनिक भी आत्मा के विषय में भ्रांत ही हैं ये सभी माया जनित विभ्रम में पड़े हैं पर जब आपकी सद्गुरु की कृपा हो जाती है तभी यह व्यामोह दूर होता है शिवम माया समाचा आनंद आत्मा सुसुप्तावश्य राहू ग्रस्तिवा कृशो मया सदना सन्म्र कर्णोपंह भू सुसुप्त पुमागस्वापति तस्में श्री गुरु गुरुमूर्त नवेदम श्री दक्षिणामत अन्वयाथ यह पुमान जो प्रत्यक्ष स्वरूप आत्मा करणोपस विशेष विज्ञान के हेतु हेतुचुरादिकरणों के उपसंहार से केवल सद आनंद रूप से सुसुप्त अभूत सुसुप्ति में रहता है माया समाच्छादनाथ माया अविद्या के आवरण से आच्छादित होने के कारण स्फुट स्फ रूप से प्रकाशमान न होने पर भी राहु ग्रस्त दिवा करेंदु सदृश राहु से ग्रस्त सूर्य चंद्र के समान प्रकाशमान न होने पर भी सुसुप्ति में आत्मा है कैसे क्योंकि यह प्रबोध समय जो आत्मा जागृत अवस्था में प्राग अस्वापसम मैं जानने जागने से पहले गति निद्रा में सुख से सोया था ऐसी प्रत्यभिज्ञाएतें प्रत्यभिज्ञा से सुसुप्त में भी सिद्ध होता है सभी अवस्था में रहने वाले साक्षी रूप तस्मय श्री गुरुमूर्त नम उन श्री गुरुमूर्ति दक्षिणामूर्ति को नमः यह नमस्कार है तात्पर्याथ शून्यवादी ने कहा सुसुप्ति अवस्था में आत्मा की उपलब्धि न होने से आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है इसी बात का खंडन करने के लिए यह श्लोक है इसमें सुसुप्तिकालीन आत्मा का अस्तित्व प्रत्यभिज्ञा प्रमाण से सिद्ध किया गया है विशेष बातें प्रवचन में पढ़ें सत्यम शिवम सुंदरम गुरु प्रसादादेव प्रत्यगात्मा परमात्मा परमात्मनोर भेद बोध बाल्यादि स्विजाग्रदादि सर्वास्वीता सुरर्तमी सुनताम सदा यो मुद्रया भद्रया तस्म श्रीगुरमूर्त नम श्रीदक्षिणा बाल्या बाल्यादीषु बाल्या कुमार बाल्यशेषकुमौवन प्रौढ़ एवं वृद्धावस्था तथा और जागृदा जागृदादिशु जागृत स्वप्न सुसुक्ति एवं मूर्छा आदि सर्वासु अवस्थासु अपि इन सभी अवस्थाओं के अपि व्यावृत्त होने पर भी बदलने पर भी जो सदा सदा ही उक्त सभी अवस्थाओं में अहम इति मैं में अनुवर्तमान अनुवर्तमान विद्यमान अंतस्फुर शरीर के भीतर प्रकाशमान स्वात्मान आत्मा के स्वरूप को भजताम भजन करने वालों के समक्ष जो अभया भय भद्रया मुद्रया सुंदर ज्ञान मुद्रा से प्रगति करो प्रत्यक्ष करा देते हैं तस्मय श्री गुरुवे नव उन गुरुमूर्ति स्वरूप गुरुमूर्ति को हमारा इदम नम या नमन है तात्पर्यार्थ जो आत्म तत्त्व सभी बाल्यादि एवं जागृत अवस्था के बदलने पर भी नहीं बदलता वह आत्मा इन सभी अवस्थाओं से अलग है सभी अवस्थाओं में रहते हुए भी अवस्थाओं के नाश से जिसका नाश नहीं है ऐसे आत्म स्वरूप का जो गुरुमूर्ति साधकों को अनुभव करा देते हैं उन दक्षिणा मूर्ति को हमारा यह अभिवादन है ब्रह्मभिंड ब्रह्म भिन्न वस्तु भावी मयया भेद व्यवहारोपत्ति पश्य कार्य कार्यतया स्वस्वामी संबंधतया तथा पितृपुत्र आत्मना भेदत स्वने जागृति वाय सपुरशो माया परिभ्रामितः नवेदम् एष पुरुषः जो यह वेदांत पूर्ण पुरुष है वही माया परिभ्रामित माया शक्ति से भ्रम में पड़ा हुआ भटक रहा है स्वप्ने व जागृति स्वप्न व जागृत अवस्थाओं में वह विश्वम सारे जगत को कार्य कारण कार्य कारण रूप से स्वस्वामी संबंधत स्वामी सेवक भाव से शिष्य शिष्याचार्यतया शिष्य एवं गुरु के रूप से तथा एवं वैसे ही पित्र पिता पुत्र आदि रूप से भेदतः सर्वत्र भेद रूप में ही पश्य देखता है तस्म श्री गुरुवेद गुरु गुरुमूर्तय नमः जिनकी करुणा से यह भेद मिट जाता है उन श्री गुरु गुरुमूर्ति श्री दक्षिणामूर्ति भगवान को मेरा यह वादन है तात्पर्य इसका तात्पर्य यही है कि यद्यपि ब्रह्म व्यतिरिक्त कुछ भी परमार्थ नहीं है एकमात्र ब्रह्म ही है ना कोई बद्ध है ना मुक्ति के लिए उपदेश ही हो सकता है तथापि अनिम अनादि अनिर्वचनीय परमात्मा अध्यस्थ माया से सारा भेद व्यवहार ब्रह्म साक्षात्कार पर्यंत हो जाता है श्री दक्षिणामूर्ति भगवान गुरु रूप में आकर जब तत्वबोध करा देते हैं तब कोई व्यवहार नहीं रहता है मन्दाधिकारी अष्ट अस्तमूर्त्युपासनम उच्यते क्रम उत्य भूरभाषो निलो नीलोबर महानाथ हेमांसोपमान यद्याति चरा चरात्मक मृत्यष्टकम तस्मै विद्यतेमतापरस्मा तस्म श्रीगुरम नीदम से दक्षिणा भू पृथ्वी अंभासी जल अनल अग्नि अग्निअनल वायु अमरम आकाश अहरनाथ सूर्य हिमांशु चंद्र एवं पुमान इति इस प्रकार यस्य एव जिस सर्वज्ञ सदाशिव की मूर्तिया मूर्ति अष्टक है आठ मूर्तियाँ हैं यानी च चराचरात्मक इदम यह चराचरात्मक चरा सारा विश्व आभाती आठ मूर्तियों के रूप में भाषित हो रहा है यह तो व्यक्त उपासकों की बात हुई पर विचारकों के लिए तो सर्व खदम ब्रह्म ही है विचारकों की से तो यस्मा परस्मा विभोर परमात्मा से अन्य किंचन भिन्न कुछ भी नही है तस्मय उन दक्षिणामूर्ति को नमस्कार है जो सर्वाधिष्ठान भी है और सर्वस्वरूप भी है इसका तात्पर्याथ अति स्पष्ट होने से पृष्ण नहे लिखा है सरम शिवम जगद इदान दक्षिणास्त्रपाठ श्रवण मननादी फल कीतनम सर्वात्म स्फुटेसमीदमश्तव तेनाश्रवण तथारननाध्यातना सर्वात्मिभूतिसहत सादी स्वर सतः सिद्ध ये तत्नरष्टधा इति इस प्रकार यस्मा क्योंकि अमुस्म स्तवे इस, इस दक्षिणा नामक स्त्रोत्र में इदम सर्वात्म इदय आत्मा इत्यादि श्रुतियों में जो कहा सुना गया सर्वात्म भाव है वही स्फुटीकृत स्पष्ट किया गया है वेदांत में जो सार है वही स्तोत्र में कहा गया है तेन इसलिए अस्य इसका श्रवणार्थ गुरुमुख से श्रवण करने से तथार्थ मननाथ तदर्थ मननाथ श्रुत अर्थ के वैसे ही मनन करने से एवं ध्यानाथ च श्रवण एवं मनन से निर्णित तत्व का ध्यान निधित ध्यान करने से और संकीर्तना संकीर्तन दूसरों के प्रति कथन करने से सर्वात्मत्वहाूति सहित सर्वात्म भाव रूप जो महाविभूति ऐश्वर्य है वह प्राप्त हो जाता है ततः स्वतः उसी से ही स्वतः ही ईश्वर ईश्वरत्व सर भाव की प्राप्ति हो जाती है जाता है सर्वात्म भाव ही तो ईश्वर भाव है पुनः अष्ट परिणत फिर अणिमा महिमा आदिअष्टारूपों से परिणत अव्याहतम ऐश्वर्य च ऐश्वर्य भी अपने आप सिद्ध दक्षिणाम जनन मरण दुख छेद नमा बट वृक्ष के समीप नीचे जमीन में स्वयं बैठे हुए तथा वहीं पर बैठे हुए सभी मुनिजनों को साक्षात ज्ञान देने वाले जन्म मरण दुख के छेदन में चतुर्दक्षिणामूर्ति त्रिभुवन गुरुदेव को मैं पाठकर्ता नमस्कार कर रहा हूँ चित्रम बटतरो वृद्धा शिष्या गुरु जिवा गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु चिन्न संशया चिदघनाय महेशा बटकूर्णिवास ने सच्चिदानंद स्वरूपा दक्षिणाते नम ओं तस्ब्रह्मणे नम